देवी भागवत चौथा स्कंध भगवान विष्णु को भृगु का श्राप जन्मेदा ने पूछा बड़े दादाजी अब मुझे यह बताइए बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बनाकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे व्यास जी बोले राजन महात्मा बृहस्पति माइक शुक्राचार्य बन गए उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह बताता हूँ सुनो सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं अब दैत्यों और बृहस्पति में पूर्ण एकता हो गई तदनंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने के लिए वे उनकी शरण में गए सभी दैत्य स्वार स्वार्थान्ध थे लोभ से किसी की भी बुद्धि कुंठित हुए बिना नहीं रह सकती इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो दस वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया तब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे वे सभी यजमान मेरे आने की आशा से मार्ग देखते हुए खड़े होंगे उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया होगा अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है वे मेरे अनन्य भक्त हैं मैं ऐसा प्रयत्न करूँ कि उनके सामने देवताओं का भय न रह सके तब उन्होंने जयंती से कहा सुलोचने इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के पास काल कालक्षेप कर रहे हैं तुम्हारे साथ रहने की दस वर्ष की जो अवधि निश्चित थी वह पूरी हो चुकी है अतः देवी अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूँ में फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूंगा जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी उसने शुक्राचार्य से कहा बहुत ठीक धर्मज्ञ आप स्वेच्छापूर्वक वहाँ पधार सकते हैं आपके धार्मिक कृत्य में रूढ़ा अटकाना मुझे अभिष्ट नहीं है के के वचन सुनकर उसी वहां से से हो गए। आकर देखा, दानवों निकट जी विराजमान उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था वे यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ उन्होंने मन ही मन सोचा मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वनस्य रखते हैं उन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है इसमें कोई संशय नहीं है लोभ पाप का मूल कारण है इसे धिक्कार है यह ऐसा पाप है कि जिसके कारण बृहस्पति को भी झूठ बोलना पड़ रहा है जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो संपूर्ण देवताओं के गुरु एवं धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं वे भी पाखंड के पोषक बन गए यह लोभ की ही विशेषता है लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार भर जाते हैं फिर वह क्या क्या नहीं कर डालता तभी तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी धूर्त विद्याओं से प्रसन्न हो होकर संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं और ये मेरे यजमान भी बड़े मूर्ख हैं